Sannidham, yadva yogam, vajastinam, mohyam vigato mama, bhava pyo hi bhuta nam, shootau vistarasho maya. तत्वमलप्राक्ष महात्मी चयथ परमेश्रुम्छा ते रूप षोत्तम मे यदि तक्यं मै द्रष्टुमति प्रभो योगे ततमोतिम दर्शयात्माय वाच पशे पाथ रूपी शतशोथ सहस्रश नाना विधानी पशादि वसूनुद्र अश्नो मृत तथा बहुनिया अद्रष्टपूर्वाणी पशा श्या भारत जगत जगत्कृत्न पश्चाद सचराचरम मम दे गुड़ाकेश युसी अध्यात्म की अत्यधिक उलछी हुई पहलियों में एक पहेली से ये सूत्र शुरू होते वो पहेली है कि प्रभु बिना श्रम किए मिलता नहीं और साथ ही जब मिलता है तो जिसे मिलता है उसे लगता है कि मेरे श्रम का फल नहीं प्रभु की अनुकंपा है जो उसे पा लेता है वो जानता है कि जो मैंने किया था उसका कोई भी मूल्य नहीं और जो मैंने पाया है वो सभी मूल्यों के अतीत थे जिसे मिलता है वो समझ पाता है कि ये प्रसाद है ग्रेस है अनुग्रह है लेकिन जिसे नहीं मिला है अगर वो ये समझ ले कि प्रभु प्रसाद से मिलता है मुझे कुछ भी नहीं करना तो उसे प्रसाद भी कभी नहीं मिलेगा मनुष्य श्रम करे श्रम से परमात्मा नहीं मिलता लेकिन मनुष्य इस योग्य हो पाता है कि प्रसाद की वर्षा उसे मिल पाती झील गड्ढा वर्षा को पैदा करने का कारण नहीं है लेकिन वर्षा हो तो गड्ढे में भर जाती है और झील उपलब्ध होती वर्षा पहाड़ पर भी होती है लेकिन पहाड़ के शिखर रूखे के रूखे रह जाते हैं वर्षा गड्ढे पर भी होती है लेकिन गड्ढा भर जाता है आपूरित हो जाता है गड्ढे के किसी श्रम से नहीं होती है वर्षा लेकिन गड्ढे का इतना श्रम जरूरी है कि वो गड्ढा बन जाए कोई श्रम करके सत्य को नहीं पा सकता क्योंकि सत्य इतना विराट है और हमारा श्रम इतना क्षुद्र कि हम उसे श्रम से ना पा सकेंगे और ख्याल रहे कि जो हमारे श्रम से मिलेगा वो हमसे छोटा होगा हमसे बड़ा नहीं हो सकता जिसे मेरे हाथ गढ़ लेते हैं वो मेरे हाथों से बड़ा नहीं होगा और जिसे मेरा मन समझ लेता है वो भी मेरे मन से बड़ा नहीं हो सकता है जिसे मैं पा लेता हूं वो मुझसे छोटा हो जाता है इसलिए श्रम से न कभी कोई सत्य को पाता है ना कभी कोई परमात्मा को पाता है ना कभी कोई मोक्ष को पाता है और साथ ही यह भी ख्याल रखें कि बिना श्रम के भी कभी किसी ने नहीं पाया ये पहली है श्रम से हम इस योग्य बनते हैं कि हमारा द्वार खुल जाए खुले द्वार में सूरज प्रवेश कर जाता है खुला द्वार सूरज को पकड़ के ला नहीं सकता लेकिन खुला द्वार सूरज आता हो तो बाधा नहीं डालता है मनुष्य का सारा श्रम बाधा को तोड़ने के लिए है इस बात को ख्याल में ले तो यह सूत्र समझ में आएगा इस प्रकार कृष्ण के विभूति योग पर कहे गए वचन सुनकर अर्जुन बोला मुझ पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है इसमें पहला शब्द समझ लेना जैसा है अनुग्रह अनुग्रह का अर्थ होता है जिसे पाने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया जिसे पाने के लिए हमने कुछ किया हो वो सौदा है उसमें अनुकंपा कुछ भी नहीं जिसे पाने के लिए हमने कुछ अर्जित की हो संपदा वो हमारे श्रम का पुरस्कार है उसमें कुछ प्रसाद नहीं है अर्जुन कहता है कि आपके अनुग्रह से मुझे जो कहा गया है मेरी कोई योग्यता ना थी और मेरा कोई श्रम भी नहीं था मेरी कोई साधना भी नहीं थी मैं दावा कर सकूं ऐसी मेरी कोई अर्जित संपदा नहीं है फिर भी आपके अनुग्रह से मुझे जो कहा गया है इससे यह अर्थ आप न लेना कि अनुग्रह कि इस घटना में कृष्ण ने अर्जुन के साथ कुछ पक्षपात किया है क्योंकि आपका भी भी कोई कोई श्रम नहीं है। आपकी भी कोई साधना नहीं है है आपकी साधना फिर ये कृष्ण अर्जुन को ही देने पहुंच गए और आपके द्वार को खोज तक खोज कर अब तक नहीं आए हैं तो ऐसा लगेगा कि कुछ पक्षपात मालूम होता है ध्यान रहे जो योग्य है उसे ही यह ख्याल आता है कि मेरी कोई योग्यता नहीं अयोग्य को तो सदा ख्याल होता है कि मेरी बड़ी योग्यता है जो पात्र होता है वही विनम्र होता है अपात्र तो बहुत उदंड होता है अपात्र तो मानता है कि मैं योग्य हूं अभी तक मुझे मिला नहीं इसमें जरूर नियति भाग्य परमात्मा का कोई हाथ है सब भांति ही मैं योग्य हूं और अगर मुझे नहीं मिला तो अन्याय हो रहा है पात्र मानता है कि मैं अपात्र हूं इसलिए नहीं मिला तो दोषी मैं हूं और अगर मिलता है तो वो प्रभु की अनुकंपा है अनुग्रह है योग्यता का पहला लक्षण है अयोग्यता का बोध अयोग्यता का पहला लक्षण है योग्यता का दंभ योग्यता का अहंकार इसलिए जिन्हें ख्याल है कि वे पात्र हैं, वे ठीक से समझ लें कि उनसे ज्यादा बड़ा अपात्र खोजना मुश्किल है और जिन्हें ख्याल है कि उनकी कोई भी पात्रता नहीं है उन्होंने पात्र बनना शुरू कर दिया है अर्जुन पात्र था इसलिए सहज भाव से कह सका कि मेरी कोई पात्रता नहीं आपका अनुग्रह है अपात्र पर तो अनुग्रह भी नहीं हो सकता उल्टे रखे घड़े पर वर्षा भी होती रहे तो घड़ा भर नहीं सकता उल्टा रखा हुआ घड़ा अपात्र है क्यों उल्टा घड़ा मैं कह रहा हूं ताकि ख्याल में आ सके कि पात्रता भीतर छिपी है लेकिन उल्टी है और घड़ा सीधा हो जाए तो पात्र बन जाए पात्रता कहीं पाने भी नहीं जाना है हम पात्रता लेकर ही पैदा होते ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं ऐसी कोई चेतना ही नहीं जो प्रभु को पाने की पात्रता लेकर पैदा ना होती हो फिर भी परमात्मा हमें मिलता नहीं उसकी वाणी सुनाई नहीं पड़ती उसके स्वर हमारे हृदय को नहीं छूते उसका स्पर्श हमें नहीं होता उसका आलिंगन नहीं मिलता हम पात्र हैं लेकिन उल्टे रखे हुए और उल्टे रखे होने की सबसे सुगम जो व्यवस्था है वो दम्भ है वो अहंकार है जितना ज्यादा बड़ा हो मैं का भाव उतना ही पात्र उल्टा होता है अर्जुन ने कहा कि आपका अनुग्रह है कठिन है क्योंकि अर्जुन के लिए और भी कठिन है अगर कृष्ण आपको मिल जाएं, तो कृष्ण से अभिभूत होना कठिन नहीं होगा लेकिन अर्जुन के कृष्ण हैं मित्र सखा साथी उनके कंधे पर हाथ गले में हाथ रख के अर्जुन चला है उठा है बैठा है गपशप गपी कृष्ण में अनुग्रह को देख लेना मित्र में जो साथी खड़ा हो और आज तो साथ भी नहीं अर्जुन ऊंचा बैठा था और कृष्ण सारथी बने नीचे बैठे थे आज तो केवल कृष्ण के सारथी होने की स्थिति थी अर्जुन ऊंचा बैठा था उस क्षण में भी अर्जुन अनुग्रह मान पाता है इसके लिए अत्यंत निर्हंकारी मन चाहिए इतना विनम्र मन चाहिए जो कि ऊपर बैठ के भी अपने को नीचे देख पाता हो मित्र को भी जो परमात्मा की स्थिति में रख पाता हो हमें परमात्मा भी मिले तो हम मित्र की स्थिति में रखना चाहेंगे संगी साथी साथ तल पर खड़ा कर लेना चाहेंगे अर्जुन मित्र को परमात्मा की स्थिति में रख पाता है और जो परमात्मा को इतने निकट देख पाता है वही देख पाता है दूर आकाश में बैठे हुए परमात्मा के लिए सिर झुकाना बहुत आसान है पास पड़ोसी में छिपे परमात्मा को सिर झुकाना बहुत मुश्किल पत्नी में पति में बेटे में भाई में छिपे परमात्मा को सिर झुकाना बहुत मुश्किल है स्वभावता जो जितने निकट है उसके साथ हमारे अहंकार की संघर्ष प्रतिद्वंदिता उतनी ही बड़ी हो जाती इसलिए यहूदी कहते हैं कि कभी भी कोई पैगंबर अपने गाँव में नहीं पूजा जाता पूजे जाने का कारण है क्योंकि इतना निकट है गांव के लिए पैगंबर कि यह मानना मुश्किल है कि तुम हमसे ऊपर हो असंभव है इसलिए गांव में तो पैगंबर को पत्थर ही पड़ेंगे पूजा मिलनी बहुत मुश्किल है अर्जुन कृष्ण को कह सका कि तुम्हारा अनुग्रह मेरी कोई पात्रता नहीं ये उसकी पात्रता का सबूत है ये धार्मिक जगत में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की पहली योग्यता है, पहला लक्षण मुझ पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है दूसरी बात परम गोपनीय अध्यात्म अध्यात्म प्रेम से भी ज्यादा गोपनीय है इसे थोड़ा हम समझ लें आप जिसे प्रेम करते हैं चाहते हैं उसके साथ एकांत मिले दूसरे की मौजूदगी खटकती है दो प्रेमी किसी को भी मौजूद नहीं देखना चाहते अकेले हो जाना चाहते हैं क्यों इतना अकेले की क्या तलाश है अकेले में इतना क्या रस है दूसरे की मौजूदगी क्या बाधा देती है पहली बात जिसके साथ हम गहरे प्रेम में हैं, उसमें हम लीन होना चाहते हैं, और उसे अपने में लीन कर लेना चाहते हैं। जिसके साथ गहरे प्रेम में है उसके साथ हम द्वैत को तोड़ देना चाहते हैं अद्वैत हो जाना चाहते दो न रहे एक ही रह जाए लेकिन वो जो तीसरा मौजूद है उसके साथ तो हमारा कोई प्रेम नहीं उसकी मौजूदगी अद्वैत को घटित न होने देगी इसलिए प्रेमी एकांत चाहते हैं प्राइवेसी चाहते हैं अकेलापन चाहते हैं। वो तीसरे की जो मौजूदगी है बाधा बन जाएगी और द्वैत बना रहेगा वो मौजूद ना हो तो दो व्यक्ति लीन हो सकते हैं एक में इसलिए प्रेम गोपनीय है गुप्त है सार्वजनिक नहीं है अध्यात्म और भी गोपनीय है क्योंकि प्रेम में तो शायद दो शरीर ही मिलते हैं अध्यात्म में गुरु और शिष्य की आत्मा भी मिल जाती और जब तक यह मिलन घटित ना हो कि गुरु और शिष्य प्रेमी और प्रेमिका की तरह आत्मा के तल पर एक ना हो जाएं, तक अध्यात्म का संचरण अध्यात्म का उपदेश अध्यात्म का दान असंभव है इसलिए अध्यात्म गोपनीय है शरीर भी मिलते हैं तो गुप्तता चाहिए तो जब आत्माएं मिलती हैं तो और भी गुप्तता चाहिए इसलिए अध्यात्म छिपा छिपा कर दिया गया है चुपचाप दिया गया है मौन में दिया गया है कारण इतना मौन इतनी चुप्पी इतना एकांत ना हो तो वो जो भीतर दो का मिलन संवाद है वो असंभव है अर्जुन कहता है कि इतनी गोपनीय बात को आपने मुझ पर प्रकट किया ये सिवाय अनुग्रह के और क्या हो सकता है इस प्रगतिकरण में इस अभिव्यक्ति में इस गोपनीय मिलन में और भी एक बात विचारनी है कि घटना घटती है युद्ध के मैदान पर चारों तरफ बड़ा समूह है और साधारण समूह नहीं युद्ध को रथ युद्ध के लिए तत्पर इस युद्ध के लिए तत्पर समूह में भी यह गोपनीयता घट जाती है यह मिलन यह कृष्ण का संवाद अर्जुन को सुनाई पड़ जाता है यह कृष्ण अनुग्रह कर पाते हैं तो एक और बात ख्याल ले लेनी चाहिए और वो ये कि दो शरीरों को मिलना हो तो भौतिक अर्थों में एकांत चाहिए दो आत्माओं को मिलना हो तो भीड़ में भी मिल सकती है भौतिक अर्थों में एकांत का फिर कोई अर्थ नहीं है इस भीड़ में भी दो आत्माओं का मिलन हो सकता है क्योंकि भीड़ तो शरीर के तल पर है ये बहुत विचार की बात रही है जिन लोगों ने भी गीता पर गहन अध्ययन किया है उन्हें ये मन में विचार उठता ही रहा है ये प्रश्न जगता ही रहा है कि युद्ध के मैदान पर भीड़ में युद्ध के लिए तत्पर लोगों के बीच कृष्ण को भी कहां की जगह मिली गीता का संदेश कहने के लिए पर यह बहुत सुविचारित मालूम पड़ता है अध्यात्म शरीर की भीड़ के बीच भी एकांत पा सकता है अध्यात्म बाजार के बीच भी अकेला हो सकता है और आध्यात्मिक मिलन युद्ध के क्षण में भी घट सकता है क्योंकि युद्ध बाजार शरीरों की भीड़ सब बाहर है अगर भीतर तत्परता हो पात्रता हो और अगर भीतर ग्रहण करने की क्षमता हो लीन होने की विनम्र होने की डूबने की चरणों में गिर जाने की भावना हो तो अध्यात्म कहीं भी घटित हो सकता है युद्ध में भी इस बात को जिस अनूठ ढंग से गीता ने जगत को दिया है कोई दूसरा शास्त्र नहीं दे सका और इसलिए गीता अगर इतनी रुचिकर हो गई और मन पर इतनी छा गई तो उसका कारण है उपनिषद है वनों के एकांत में मौन शांति में गुरु और शिष्य के बीच बड़े ध्यान के क्षण में संवादित है बाइबल है बहुत एकांत में चुने हुए शिष्यों से कही गई बातें लेकिन गीता घने के बीच दिया गया संदेश है और युद्ध से ज्यादा घना संसार क्या होगा वहां भी अध्यात्म घटित हो सकता है अगर पात्र सीधा हो और वो जो गोपनीय है अधिकतम गोपनीय है जो सबके सामने नहीं कहा जा सकता वो भी कहा जा सकता है अगर पात्र शांत मौन स्वीकार करने को तैयार हो फिर भौतिक अकेलेपन का अर्थ होता है कोई और मौजूद नहीं आध्यात्मिक अकेलेपन का मौजूद होता है आप मौजूद नहीं इसे ठीक से समझ लेकिन भीड़ का अर्थ होता है बहुत लोग मौजूद है आध्यात्मिक एकांत का अर्थ होता है शिष्य मौजूद नहीं गुरु तो गैर मौजूदगी का नाम ही है इसलिए उसकी हम बात ही ना करें गुरु का तो अर्थ ही है कि जो गैर मौजूद हो गया जो अब एब्सेंट है जो उपस्थित नहीं है जो दिखाई पड़ता है और भीतर शून्य जब शिष्य भी गैर मौजूद हो जाए इतना डूब जाए कि भूल जाए अपने को कि मैं हूं तो आध्यात्मिक एक एकांत घटित होता है और उस एकांत में ही वे गोपनीय सूत्र दिए जा सकते हैं जो किसी और तरह से दिए जाने का जिनका कोई भी उपाय नहीं तो अर्जुन ने कहा कि जो अत्यंत गोपनीय है वो भी अनुग्रह करके तुमने मुझे कहा उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है इसे ख्याल कर ले अज्ञान का नष्ट हो जाना यहां ज्ञान का पैदा हो जाना नहीं ज्ञान तो है अनुभव अज्ञान तो नष्ट हो सकता है गुरु के वचन से भी लेकिन नकारात्मक है अर्जुन कह रहा है मेरा अज्ञान नष्ट हो गया वो यह कह रहा है कि अब तक मेरी जो मान्यताएं थी वो टूट गई अब तक जैसा मैं सोचता था अब नहीं सोच पाऊंगा आपने जो कहा उसने मेरे विचार बदल दिए आपने जो मुझे दिया उससे मेरा मन रूपांतरित हो गया मैं बदल गया हूं मेरा अज्ञान टूट गया लेकिन अभी ज्ञान नहीं हो गया है अभी बीमारी तो हट गई है लेकिन अभी स्वास्थ्य का जन्म नहीं हुआ है अभी नकारात्मक रूप से बाधाएं मेरी टूट गई लेकिन अभी पॉजिटिवली विधायक रूप से मेरा आविर्भाव नहीं हुआ है ये काफी कीमती है सोचने जैसा है क्योंकि बहुत से लोग इस तरह के अज्ञान मिटने को ही ज्ञान समझ लेते हैं शास्त्र है सदवचन है सद्गुरु हैं उनके वचनों को लोग इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं ज्ञान हो गया और सोचते हैं जान लिया क्योंकि गीता कंठस्थ है वेद के वचन याद है उपनिषित पर रखे तो ज्ञान हो गया ध्यान रहे अर्जुन कहता है अज्ञान नष्ट हो गया अब तक जो मेरी मान्यता थी अज्ञान से भरी हुई वो टूट गई लेकिन अभी ज्ञान नहीं हुआ है क्योंकि ज्ञान तो तभी होता है जब मैं अनुभव कर लू ये कृष्ण ने जो कहा है इस पे भरोसा आ गया और कृष्ण जैसे लोग भरोसे के योग्य होते हैं उनकी मौजूदगी भरोसा पैदा करवा देती है उनका खुद का आनंद उनका खुद का मौन उनकी शांति उनकी शून्यता छा जाती है आच्छादित कर लेती है उनकी आंखें उनका होना पकड़ लेता है चुंबक की तरह खींच लेता है प्राणों को भरोसा आ जाता है लेकिन यह भरोसा ज्ञान नहीं है यह भरोसा उपयोगी है हमारी भ्रांत धारणाओं को तोड़ देने के लिए लेकिन भ्रांत धारणाओं का तोड़ जाना ही सत्य का आजाना नहीं पंडित ज्ञानी नहीं पंडित अज्ञानी नहीं पंडित ज्ञानी भी नहीं है पंडित अज्ञानी और ज्ञानी के बीच है अज्ञानी वह है जिसे कुछ भी पता नहीं पंडित वह है जिसे सब कुछ पता है और ज्ञानी वह है जिसके पता में और जिसके अनुभव में कोई भेद नहीं है जो जानता है जो उसकी जानकारी है वो उसका अपना निजी अनुभव भी है वो उधार नहीं जानता किसी ने कहा है ऐसा नहीं जानता खुद ही जानता है अपने से जानता है अभी अर्जुन को जो जानकारी हुई वो कृष्ण के कहने से हुई है अभी कृष्ण ऐसा कहते हैं और कृष्ण पर अर्जुन को भरोसा आया है इसलिए अर्जुन कहता है कि मेरा ज्ञान टूट गया लेकिन अभी मैं नहीं जानता हूं अभी तुम कहते हो इसलिए अगर कृष्ण थोड़ा हट जाएं, अलग अर्जुन के संदेह वापिस लौटाएंगे इसलिए कृष्ण अगर खो जाएं, तो अर्जुन फिर वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां वो गीता के प्रारंभ में था उसमें देर नहीं लगेगी और अगर ईमानदार होगा तो जल्दी पहुंच जाएगा अगर बेईमान होगा तो थोड़ी देर लगेगी क्योंकि तब वो शब्दों को ही दोहराता रहेगा घोटता रहेगा और अपने को समझाता रहेगा कि मुझे मालूम है मुझे मालूम है लेकिन अर्जुन ईमानदार है और इस जगत में सबसे बड़ी ईमानदारी अपने प्रति ईमानदारी आप दूसरे को धोखा देते हैं उससे कुछ बहुत बनता बिगड़ता नहीं अच्छा नहीं है लेकिन कुछ बहुत बनता बिगड़ता नहीं थोड़ा पैसे का नुकसान पहुंचा देंगे कुछ और करेंगे लेकिन जो धोखा आप अपने को दे सकते हैं उससे आपका पूरा जीवन मिट्टी हो जाता है और हम धोखा देते हैं सबसे बड़ा धोखा जो हम अपने को दे सकते हैं वो ये है कि बिना स्वयं जाने हम मान लें कि हमने जान लिया है अगर कोई आपसे पूछे ईश्वर है तो आप चुप ना रह पाएंगे या तो कहेंगे है या कहेंगे नहीं ये न कह पाएंगे कि मुझे पता नहीं अगर आप ये कह पाए कि मुझे पता नहीं तो आप ईमानदार आदमी अगर आप कहें कि हां है और लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाएं और बिना कुछ अनुभव के आप बेईमान हैं। अगर आप कहें नहीं है और तर्क करने को तैयार हो जाएं बिना किसी अनुभव के तो भी आप बेईमान हैं। जिनको हम आस्तिक और नास्तिक कहते हैं वो बेईमानी की दो शक्लें हैं ईमानदार आदमी कहेगा मुझे पता नहीं मैं कैसे कहूं कि है मैं कैसे कहूं कि नहीं है कोई कहता है कि है कोई कहता है कि नहीं है कभी एक पर भरोसा आ जाता है अगर आदमी बलशाली हो बुद्ध जैसा आदमी आपके पास खड़ा हो तो भरोसा दिला देगा कि ईश्वर वगैरह कुछ भी नहीं है यह बुद्ध की वजह से महावीर जैसा आदमी आपके पास खड़ा हो तो भरोसा दिलवा देगा कि ईश्वर वगैरह सब बकवास और कृष्ण जैसा आदमी पास खड़ा हो तो आस्था आ जाएगी कि ईश्वर है और जीसस जैसा आदमी पास खड़ा हो तो आस्था आ जाएगी कि ईश्वर है लेकिन आपका अपना अनुभव कोई भी नहीं है लेकिन कृष्ण के कारण जो झलक आती है वो भी उधार है बुद्ध के कारण जो झलक आती है वो भी उधार है उधार झलकों से अज्ञान मिट जाता है लेकिन ज्ञान अपनी ही झलक से पैदा होता है इसलिए अर्जुन कहता है कि आपने जो मुझे कहा उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है क्योंकि कमल नेत्र आप आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना हे परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है ऐसा भी मैंने अनुभव लिया ऐसा भी मुझे समझ में आया कि आप जैसा कहते हो ऐसा ही है ऐसी मेरी श्रद्धा बनी परंतु है पुरुषोत्तम और ये परंतु विचार नहीं है नहीं तो बात खत्म हो गई अर्जुन कहता है जैसा आप कहते हो ऐसा ही है ऐसे भी मेरी श्रद्धा हो गई अब बात खत्म हो जानी चाहिए जब श्रद्धा ही आ गई तो अब लेकिन परंतु का क्या अर्थ है अब चुप हो जाओ गीता समाप्त हो जानी चाहिए यहां बात पूरी हो गई है हम अगर होते तो गीता यहां समाप्त हो गई होती हम इसी जगह रुक गए हैं आके श्रद्धा आ गई है मंदिर में पूजा कर लेते हैं शास्त्र को सिर झुका लेते हैं गुरु के चरण में फूल चढ़ा आते हैं बात समाप्त हो गई हमें शब्द याद है सिद्धांतों का पता है शास्त्र हमारे मन पर है अब और क्या बाकी बचा है अभी कुछ भी नहीं हुआ अभी नौका किनारे से भी नहीं छूटी इसलिए अर्जुन कहता है परंतु हे पुरुषोत्तम आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और तेजय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं यह तो आपकी आंखों से जो आपने देखा है वो मुझे कहा यह मेरे कानू ने सुना लेकिन आपकी आंखों का देखा हुआ है अब मैं अपनी ही आंख से देखना चाहता हूं प्रत्यक्ष और जब तक मैं न देख लू तब तक आप भरोसे योग्य हैं तब तक ज्ञान का जन्म नहीं होता है शब्द पर मत रुक जाना शब्द पर रुकने वाला भटक जाता है और सारी दुनिया शब्द पर रुकी है। कोई कुरान के शब्द पर रुका है वो अपने को मुसलमान कहता है कोई गीता के शब्द पर रुका है वो अपने को हिंदू कहता है कोई बाइबल के शब्द पर रुका है वो अपने कोई ईसाई कहता है लेकिन शब्दों पर रुके है लोग है दुनिया में सब संप्रदाय शब्दों के संप्रदाय हैं धर्म का तो कोई संप्रदाय हो नहीं सकता क्योंकि धर्म शब्द नहीं अनुभव है और अनुभव हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं होता अनुभव तो ऐसा ही निखालिस एक होता है जैसे एक आकाश है कृष्ण से बड़ी से अर्जुन ने यह बात पूछी कहा कि आस्था पूरी है आप जो कहते हैं भरोसा आता है आप कहते हैं ठीक ही कहते होंगे अब यह कहने की कोई भी गुंजाइश नहीं कि आप गलत कहते आपने मुझे ठीक ठीक समझा दिया जैसा आपने कहा है वैसा ही है लेकिन अब मैं अपनी आंख से देखना चाहता हूं और जो शिष्य अपने गुरु से यह न पूछे कि मैं अपनी आंख से देखना चाहता हूं वो शिष्य ही नहीं है जो गुरु के शब्द मान के बैठ जाए और उन्हें घोटता रहे और मर जाए वो शिष्य नहीं है और जो गुरु अपने शिष्य को शब्द घुटाने में लगा दे वो गुरु भी नहीं है कृष्ण प्रतीक्षा ही कर रहे होंगे कि कब अर्जुन ये पूछे अब तक की जो बातचीत थी वो बौद्धिक थी अब तक अर्जुन जो सवाल उठाए थे वो बुद्धिगत थे विचार थे उनका निरसन कृष्ण करते चले गए जो भी अर्जुन ने कहा वो गलत है ये बुद्धि और तर्क से कृष्ण समझाते चले गए निश्चित ही वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि अर्जुन पूछे वो क्षण आए जब अर्जुन कहे कि मैं आंख से देखना चाहता हूँ आम तौर से गुरु डरेंगे जब आप कहेंगे कि अब मैं आंख से देखना चाहता तब गुरु कहेंगे कि श्रद्धा रखो भरोसा रखो संदेह मत करो लेकिन ठीक गुरु इसीलिए सारी बात कर रहा है कि किसी दिन आप हिम्मत जुटाएं और कहें कि अब मैं देखना चाहता हूं अब शब्दों से नहीं चलेगा अब विचार काफी नहीं अब तो प्राण ही उसमें एक ना हो जाए मेरा ही साक्षात्कार न हो तब तक अब कोई चैन अब कोई शांति नहीं है तो अर्जुन ने कहा हे कमलेश्वर हे कमल नेत्र हे परमेश्वर अब मैं आपके विराट को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं ये प्रश्न अति दुस्साहहस का है शायद इससे बड़ा कोई दुस्साहस जीवन में नहीं क्योंकि विराट को अगर आंख से देखना हो तो बड़े उपद्रव है क्योंकि हमारी आंख तो सीमा को ही देखने में सक्षम है हम तो जो भी देखते हैं वो रूप है आकार है हमारी आंख ने निराकार तो कभी देखा नहीं हमारी आंख की क्षमता भी नहीं निराकार को देखने की हमारी आंख बनी ही आकृति को देखने के लिए तो विराट को देखने के लिए यह आंख काम नहीं करेगी सच तो यह है कि इस आंख की तरफ से बिल्कुल अंधा हो जाना पड़ेगा यह आंख छोड़ देनी पड़ेगी ये आंख तो बंद ही कर लेनी पड़ेगी और इस आंख इन दो आंखों से जो शक्ति बाहर प्रवाहित हो रही है उस शक्ति को किसी और आयाम में प्रवाहित करना होगा जहां की नई आंख उपलब्ध हो सके जिससे मैं देखा रहा हूं इन आंखों के द्वारा ध्यान रहे हम आंख से नहीं देखते आंख के द्वारा देखते आंख से कोई नहीं देखता आंख के द्वारा देखते आंख के पीछे खड़े हैं हम आंख हमारी खिड़की है उससे हम देखते इस खिड़की से तो विराट को देखा नहीं जा सकता क्योंकि खिड़की ही विराट पर ढांचा बिठा देती एक खिड़की के कारण ही विराट पर आकार बन जाता है। आप अपनी खिड़की से आकाश को देखते हैं आकाश भी लगता है कि खिड़की के ही आकार का है उतना ही दिखाई पड़ता है जितना खिड़की का आकार है इन आंखों से तो विराट देखा नहीं जा सकता इसलिए बड़ी हिम्मत की जरूरत है अंधा हो जाने की इन आंखों से तो सारी शक्ति को खींच लेना पड़े और उस दिशा में शक्ति को प्रवाहित करना पड़े जहां कोई खिड़की नहीं है खुला आकाश है तब विराट देखा जा सके उस घटना को ही हम तीसरा नेत्र थर्ड आई शिव नेत्र या कोई और नाम देते हैं वो तीसरी आंख खुल जाए वो दिव्य चक्षु तो उसके बिना परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप को नहीं देखा जा सकता तब जो भी हम देखते हैं वो परोक्ष है जो भी हम देखते हैं वो अनेक अनेक पर्दों के पीछे से देखते हैं उसे सीधा नहीं देखा जा सकता हमारे पास जो उपकरण है वे उसे परोक्ष कर देते हैं इन उपकरणों को छोड़कर इंद्रियों को छोड़कर आंखों को छोड़कर किसी और दिशा से भी देखना हो सकता है तो पहला तो दुस्साहस अंधा होने का क्योंकि इन आंखों से ज्योति न हटे तो तीसरी आंख पर ज्योति नहीं पहुंचती दूसरा दुस्साहस विराट को देखना बड़ा खतरनाक है जैसे कि कोई गहन गड्ढे में झांके तो घबरा जाए हाथ पैर कपने लगे सिर घूम जाए कभी किसी पहाड़ की चोटी पर किनारे बहुत किनारे जाकर गढ़ में झांक कर देखा है तो जो भय समा जाए, मृत्यु दिखाई पड़ने लगे उस गड्ढ में लेकिन वो गढ़ तो कुछ भी नहीं है। परमात्मा तो अनंत गड्ढा है विराट शून्य है जहां सब आकार खो जाते हैं जहां फिर कोई तल और सीमा नहीं जहा फिर दृष्टि चलेगी तो रुकेगी नहीं कहीं कोई जगह ना आएगी जहां रुक जाए वहां घबराहट हाँ पकड़ेगी परम पकड़ लेगा और लगेगा मैं मैं मरा, मैं मिटा मरा गया विराट के साथ दोस्ती बनाने का मतलब ही खुद को मिटाना है तो पहला काम तो अंधा होना पड़े तब वो खुले और दूसरा काम मरने की तैयारी दिखानी पड़े तब उस जीवन से संस्पर्श हो इसलिए किर ने ईसाई रहस्यवादी संत ने कहा है कि परमात्मा को खोजना सबसे बड़े खतरे की खोज है द मोस्ट डेंजरस थिंग है भी सबसे बड़ा जुआ है अपने जीवन को ही दांव पर लगाने का उपद्रव है ये ऐसे ही है जैसे बूंद सागर को खोजने जाए तो मिटने को जा रही है जहां सागर को पाएगी वहां मिटेगी फिर लौटना भी मुश्किल हो जाए। सीमा असीमा को खोजती हो क्षुद्र विराट को खोजता हो आकार निराकार को खोजता हो तो मृत्यु की खोज है ये इसलिए बुद्ध ने ईश्वर नाम ही नहीं दिया उसे इसलिए बुद्ध ने कहा वो है महाशून्य ईश्वर नाम मत दो क्योंकि ईश्वर नाम देने से हमारे मन में आकृति बन जाती हमने ईश्वर की आकृतियां बना ली हैं इसलिए इसलिए बुद्ध ने कहा ईश्वर की बात ही मत करो वो है महाशून्य इसलिए लोगों ने जब बुद्ध से पूछा कि क्या वहां परम जीवन है बुद्ध ने कहा जीवन की बात ही मत करो वो है परम मृत्यु वह निर्वाण सब का मिट जाना बुद्ध के पास से भी लोग बाघ खड़े होते थे हमारे इस बड़े आध्यात्मिक मुल्क में भी बुद्ध के पैर न जम सके और उसका कारण एक ही था उसका कारण कुल इतना था कि बुद्ध के पास भी जाने में खतरा था बुद्ध के पास भी वो खाई थी बुद्ध के पास जाने का मतलब था कि वो परम शून्य बुद्ध में झांकना, बुद्ध से दोस्ती बनानी उस परम शून्य के साथ दोस्ती बनानी थी वो बुद्ध आकृति की बात ही ना करते वो कहते मिटना समाप्त होना सागर को खोजने की बात मत करो वो कहते थे बूंद मिटने की तैयारी रखती हो तो सागर यही है तो कृष्ण पूछ रहा है ष्ण से पूछा जा रहा है वो परम खतरनाक सवाल अर्जुन के द्वारा कि मैं तुम्हें अपनी ही आंखों से देखना चाहता हूं प्रत्यक्ष ये खतरनाक सवाल है इसलिए अर्जुन एक शर्त भी रख देता है वो कहता है इसलिए हे प्रभु मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है ऐसा यदि मानते हो तो योगेश्वर आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराई भय तो उसे पकड़ा होगा वो जो कह रहा है वो खतरनाक है वो जो देखना चाहता है वो मनुष्य की आखिरी आकांक्षा है वो असंभव चार इंपॉसिबल डिजायर है और मनुष्य उसी दिन पूरा मनुष्य हो पाता है जिस दिन ये असंभव चाह उसे पकड़ लेती तब तक हम किले मकोड़े तब तक हमारी चाह में और जानवरों की चाह में कोई फर्क नहीं हम भी धन इकट्ठा कर रहे हैं जानवर भी परिग्रह करते हैं थोड़ा करते हैं हमसे तो उसका मतलब हुआ हमसे थोड़े छोटे जानवर है हम थोड़ा ज्यादा करते हैं वो एक मौसम का करते हैं तो हम पूरी जिंदगी का करते हैं तो हमारा जानवरपन थोड़ा विस्तीर्ण वे भी काम वासना की तलाश कर रहे हैं स्त्री पुरुष को खोज रही पुरुष स्त्री को खोज रहा हम भी वही कर रहे हैं तो पशु में और हम में फर्क क्या है हमारी भी वासना वही है जो पशु की है लेकिन एक वासना है परमात्मा की वासना जो मनुष्य की ही है कोई पशु विराट को नहीं खोज रहा है और जब तक आप विराट को नहीं खोज रहे हैं, तब तक जानना कि पशु की सीमा का आपने अतिक्रमण नहीं किया मनुष्य विराट की खोज है असंभव की चाह है सभी पशु अपने को बचाने की कोशिश में लगे हैं कोई भी पशु मरना नहीं चाहता कोई पशु मिटना नहीं चाहता सिर्फ मनुष्य में कभी कभी कोई मनुष्य पैदा होते हैं जो अपने को दांव पर लगाते हैं अपने को मिटाने की हिम्मत करते हैं ताकि परम को जान सके अकेला मनुष्य है जो अपने जीवन को भी दांव पर लगाता है जीवन को दांव पर लगाने का साहस असंभव की चाह विराट को आंखों से देखने की वासना यह अभीपसा अर्जुन को लगा होगा पता नहीं मेरी योग्यता भी है या नहीं ये शक भी है या नहीं यह संभव भी है या नहीं और मैं भी इस जगह आ गया हूं या नहीं जहां ऐसा सवाल पूछ सकूं ये सवाल कहीं मैंने जरूरत से ज्यादा तो नहीं पूछ लिया ये सवाल कहीं मेरी सीमा का अतिक्रमण तो नहीं कर जाता ये सवाल कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर कृष्ण इसे पूरा करें तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊं इसलिए उसने कहा कि वह आपका रूप देखा जाना शक्य हो संभव हो योग्यता हो मेरी पात्रता हो मेरी ऐसा यदि आप मानते हो क्योंकि यहां मेरी मान्यता क्या काम करेगी जिसे हमने जाना नहीं है उसके संबंध में हम पात्र भी हैं ये भी हम कैसे जान सकते बिना किए पात्रता का कोई पता भी तो नहीं चलता जो हमने किया ही नहीं है वह हम कर सकेंगे या ना कर सकेंगे इसे जानने का उपाय मापदंड भी तो कोई नहीं है इसलिए शिष्य पूछता है लेकिन उत्तर मिले ही इसका आग्रह नहीं करता और जो शिष्य इसका आग्रह करता है कि उत्तर मिलना ही चाहिए उसे अभी पता ही नहीं है कि वो बचकानी बात कर रहा है प्रश्न पूछा जा सकता है लेकिन उत्तर तो गुरु पर ही छोड़ देना होगा पता नहीं अभी समय आया या नहीं अभी फल पकाया नहीं अभी घड़ी पकी या नहीं अभी उस जगह हूं या नहीं जहां तीसरी आंख खुल सके और अगर खुल भी सके तो मैं झेल भी सकूंगा उस विराट को या नहीं विराट को देखना उसे झेलना उसे आत्मसात कर लेना आंख के साथ खेलना है तो ये हो सकेगा मुझसे या नहीं इसे ध्यान रखें अर्जुन ने बड़ी बड़ी समझ की बात कही है कि आप ऐसा मानते हो तो तो ही मुझे प्रत्यक्ष कराएं अन्यथा मैं रुक सकता हूं जल्दी नहीं करूंगा धैर्य रख सकता हूं प्रतीक्षा करूंगा और जब समझें कि मैं योग्य हुआ कई बार ऐसा हुआ है कि शिष्यों को वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ी इसलिए नहीं कि गुरु को उत्तर पता नहीं था इसलिए भी नहीं कि गुरु कुछ मजा ले रहा था कि काफी समय व्यतीत हो जाए और आप उसकी सेवा स्तुति करते रहे सिर्फ इसलिए कि शिष्य जब तक इसके योग्य ना हो जाए कि झांक सके अनंत गढ़ में विस्तारहीनता में झांक सके जब तक इसके योग न हो जाए नहीं तो होगा क्या अगर अर्जुन थोड़ा भी कच्चा हो तो पागल होकर वापस लौटेगा विक्षिप्त हो जाएगा अनेक साधक विक्षिप्त हो जाते हैं जल्दबाजी के कारण पागल हो जाते और साधारण पागल का तो इलाज हो सकता है साधक अगर पागल हो जाए तो मनोचिकित्सक के पास इलाज का कोई भी उपाय नहीं क्योंकि उसकी बीमारी शरीर की बीमारी नहीं है उसकी बीमारी मन की भी बीमारी नहीं है उसकी बीमारी मन के जो अतीत है उससे संपर्क से पैदा हुई उसके इलाज का कोई उपाय नहीं विक्षिप्तता घटित होती है अगर साधक जल्दबाजी करे और सभी साधक जल्दबाजी करने की कोशिश करते क्योंकि जो भी उसकी तलाश में है प्यासा है चाहता है जल्दी पानी मिल जाए लेकिन जल्दी मिला हुआ पानी हो सकता है जहर साबित हो जल्दी जहर है हो सकता है अभी प्यास ही न थी इतनी और पानी का सागर ऊपर टूट पड़े तो भी मुसीबत हो जाए फिर हमारी आदत सागर के पानी को पीने की नहीं है सागर का पानी मिल भी जाए तो हम प्यासे मर जाएंगे हम तो पानी छोटे छोटे कुए गड्ढे खोदकर पीने की हमारी आदत वही हमारा तालमेल भी है अचानक विराट का संपर्क अस्त व्यस्त कर जाता है क्या को ऐसा हुआ ये जर्मन विचारक नित उसी हैसियत की चेतना थी जिस हित की बुद्ध महावीर लेकिन विक्षिप्त हो गया याद आदमी और विक्षिप्त होने का एक ही कारण था इस आदमी ने अति आग्रह किया अनंत में उतर जाने का सब सीमाओं को तोड़कर विचार की शब्द की शास्त्र की सिद्धांत की समाज की सब सीमाओं को तोड़कर नीचे ने हिम्मत जुटाई अनंत में झांकने की बिना गुरु के कभी कभी बुद्ध जैसा व्यक्ति बिना गुरु के भी वापिस लौट आया लेकिन शायद पीछे अनंत जन्मों की साधना होगी नीच से ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपरिपक्व उस विराट के सामने आमने सामने खड़ा हो गए निश्चय ने कहा है कि जैसे समय से हजारों मील ऊपर में खड़ा हूं समय से हजारों मील ऊपर कोई मतलब नहीं होता इसका क्योंकि समय और मील का क्या संबंध लेकिन मतलब एक है कि समय के बाहर खड़ा हूं हजारों मील बाहर खड़ा हूं। और देख रहा हूं विराट अराजकता को उसके बाद नीचते फिर कभी स्वस्थ नहीं हो सका उसके बाद जो भी उसने लिखा उसमें हीरे ऐसे हीरे हैं जो कि मुश्किल से मिले लेकिन सब हीरे विक्षिप्त मालूम पड़ते हैं सब हीरे जैसे जहर में बुझाए गए उसकी वाणी में झलक बुद्ध की है और साथ में पागलपन भी है कहीं कहीं आकाश झांकता है विराट का और सब तरफ पागलपन दिखाई पड़ता है क्या हुआ ऐसे इसने कुछ देखा जरूर लेकिन शायद अभी उचित ना था देखना समय के पहले देख लिया से पागल ही मरा अर्जुन डरा होगा कि जो मैं पूछता हूं छोड़ दू कृष्ण पर ही यदि शक्य हो यदि आप समझें कि यह रूप देखा जाना शक्य है तो अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए अब मुझे कहिए मत कुछ अब मुझे दिखाइए अब मैं स्वाद लेना चाहता हूं सुनना नहीं चाहता हो जाना चाहता हूं अनुभव कि मैं भी वही जान सकू जो आप जानते हैं और वही जान सकू जो आप हैं इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर कृष्ण ने कहा हे पार्थ मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख अर्जुन बिल्कुल तैयार था और उसकी रुकने की तैयारी लक्षण है अधैरी रुग्ण चित्त का लक्षण है जो कहता है मैं रुक सकता हूं प्रतीक्षा कर सकता हूं जब समझेंगी योग हूं तब तक राह देखूंगा वो इसी वक्त योग हो गया इतना धैर्य है जो कहता है अभी दिखा दें अभी करवा दे अभी हो जाए जल्दी हो जाए मेरे पास लोग आते वो कहते हैं ध्यान कितने दिन करें तो परमात्मा का अनुभव हो जाए कितने दिन कितने जन्म पूछे तो संगत मालूम पड़ता भी है। पूछते हैं कितने दिन मैं उनसे पूछता हूं चौबीस घंटे करिएगा कहते कि नहीं आधा घंटा पंद्रह मिनट रोज निकाल सकते पंद्रह मिनट भी सच में मौन हो जाइए वो कहते हैं कहीं एक आद क्षण को पंद्रह मिनट में हो गए तो हो गए कुछ पक्का नहीं है पर कितने दिन लगेंगे और अगर मैं उनको कह दू एक साल दो साल तो ऐसा लगता है ये उनके वस के बाहर की बात है उनको लगता है कोई उनको कहेगा कि ऐसा दस पंद्रह दिन में हो जाएगा तो भरोसा आता है इतना अधेरी हो तो फिर वही चीजें हम पा सकते हैं जो दस पंद्रह दिन में मिलती हैं। फिर वे चीजें नहीं पा सकते जो जन्मो जन्मों में मिलती है फिर हम मौसमी पौधे लगाना चाहिए हमें जो लगाए नहीं कि दो चार दिन में फूल देना शुरू कर देते हैं लेकिन बस मौसम में ही रौनक रहती है फिर हमें उन वृक्षों की आशा छोड़ देनी चाहिए जो सदियों तक लगते हैं उनकी हमें आशा छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इतना अधेरी हो तो जड़ें गहरी नहीं जा सकती और जड़े जितनी गहरी जाए वृक्ष उतना ऊपर जाता है तो जो मौसमी पौधा है उसकी कोई जड़ तो होती नहीं उतना ही ऊपर होता है उतनी देर टिकता है इसलिए बहुत लोग ध्यान सीखते हैं बस मौसमी पौधा होता है दो चार दिन टिकता है फिर खो जाता है धैर्य चाहिए और अर्जुन ने यह जो कहा कि अगर शक्य हो मुझे कुछ पता नहीं और मुझे पता हो भी नहीं सकता जिस अनंत में मैं झांका नहीं हूं उसमें झांक सकूंगा यह मैं कैसे कहूं आप ही तय कर ले जो शिष्य गुरु पर छोड़ता है इतनी हिम्मत से यह समर्पण है वो इसी क्षण भी तैयार हो गया इसलिए कृष्ण ने अर्जुन की योग्यता की बात ही नहीं की उन्होंने तत्ण कहा कि ठीक है तो तू मेरे अलौकिक रूपों को देख और हे भरत अर्जुन मेरे में आदित्यों को अदिति के द्वादश पुत्रों को आठ वसुओं को, को, को, को एकादश रुद्रों कुमारों देख, और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्य रूपों को देख और हे अर्जुन अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख इसमें कुछ बातें समझ लेनी जैसी पहली तो बात ये कि कृष्ण ने फिर योग्यता की बात ही ना की कृष्ण ने फिर सकता की बात ही ना की कृष्ण ने फिर ये सवाल ही नहीं उठाया इस संबंध में कि तू पात्र हो गया या नहीं घड़ी आ गई या नहीं कृष्ण का देख यही अर्जुन अगर गीता में थोड़ी देर पहले ये पूछता तो कृष्ण दिखाने को इतने सरलता से राजी नहीं हो सकते थे तो अर्जुन ने क्या अर्जित कर लिया है इस बीच में उसमें हम ख्याल कर लें, तो वह आपको भी सहयोगी हो जाए कि जिस दिन आप उतना अर्जित कर लें, उस दिन आपको भी परमात्मा क्षण भर नहीं रोकता है उसी क्षण दिखा देता है और ऐसा मत सोचना कि अर्जुन के पास तो कृष्ण थे आपके पास तो कोई भी नहीं है हर अर्जुन के पास कृष्ण है और जब आप अर्जुन की इस घड़ी में आ जाते हैं तब आप अचानक पाएंगे कि कृष्ण मौजूद है आपको भी जो चला रहा है वो कृष्ण ही है आपका भी जो सारथी है वो कृष्ण ही है आपने न कभी उससे पूछा है ना कभी उसकी तरफ ध्यान दिया है ना कभी उसकी सुनी है अगर हम आदमी को एक रथ समझ ले तो आपका मन अर्जुन है और आपके भीतर जो साक्षी चैतन्य है वो कृष्ण है आपके भीतर वो जो मन को भी देखने वाला वो जो विटनेस वो जो मन को भी जानता है उसका दृष्टा है वो कृष्ण है लेकिन आपने अर्थात मन ने कभी उस तरफ देखा नहीं और अगर वहां से कोई आवाज भी आई तो कभी सुना नहीं जिस दिन भी आप तैयारी पूरी कर लेंगे कृष्ण को आप अपने निकट पाएंगे सदा सदा इसलिए उसकी फिक्र छोड़ दें वो कृष्ण की चिंता है वो आपकी चिंता नहीं है आप में क्या हो जाए क्या आप कहें कि परमात्मा मुझे दिखा और परमात्मा कहे कि देख और बीच में एक क्षण भर का भी अंतराल ना हो अर्जुन ने इस बीच क्या कमाया है गमाने से शुरू करें क्योंकि इस अध्यात्म के जगत में कमाई गमाने से शुरू होती है अर्जुन ने अपने संदेह गवाए अब उसका कोई संदेह नहीं अब वो कहता है आप जो कहते हैं ऐसा ही है ये मेरी भी श्रद्धा बन गई अब तक वो पूछ रहा था सवाल उठा रहा था संदेह कर रहा था वो कहता था अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा अगर युद्ध में जाऊंगा तो इतने लोग मरेंगे अगर मर जाएंगे तो इतना पाप लगेगा तो सन्यास ले लू सब छोड़ दू विरक्त हो जाऊ क्या करूं क्या ना करूं और कृष्ण जो भी कहते थे उस पर दस नए सवाल उठाता अब उसके कोई सवाल ना रहे जिस दिन आपके भीतर कोई सवाल ना रहे आप समझना किए आपने कुछ कमाया